आ विक्रांत काफी डरा हुआ था वो मन मन सोच रहा था कि आखिर इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है आखिर यहां अभी कौन आ सकता है ये ये पछाई किसकी है और ये यह, ये यह यहां से इधर उधर भाग क्यों रही है क्या सच में सच में भूत है भूत सच्ची में होते हैं ये टीना की आत्मा तो नहीं है वो वो हे भगवान वो भटक तो नहीं रहे है विक्रांत के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था मैं यहां यहाँ आकर फंस तो नहीं गया विक्रांत ने अपने दोनों हाथों की बांध रखी थी वो आगे आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा था अभी वो आधी सीढ़ी ही उतरा था कि कि उसने देखा कि नीचे की तरफ नजर आ रही परछाई भागते हुए सीढ़ी के एक कॉर्नर में जाकर छुप गई ये देखकर उसके दिमाग में आया कि अगर ये भूत है तो फिर इसे यहाँ छुपने की क्या जरूरत है आखिरी किससे डर रहा है ओ कहीं ये रोहन तो नहीं है रोहनने वैसे भी उसके छुपने के लिए ये सबसे सटीक जगह हो सकती है और हो सकता है कि उसने विजय तो तभी विक्रांत को यह भी याद आया की आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवड़ में पहाड़ शब्द दिया गया था और पहाड़ का मतलब काम से है ऐसे में पूरी संभावना है की आज फिर मेरे साथ कोई इतफाक होने वाला हो और रोहन मुझे यही मिल जाए इसी सोच के साथ विक्रांत ने आधी सीढ़ी से ही नीचे जंप मार दिया दरअसल इस फ्लैट से बाहर निकलने के लिए यह सीढ़ी एकमात्र रास्ता था और इस रास्ते से विक्रांत नीचे की कोशिश भी करता है तो फिर उसे विक्रांत को पार करके ही जाना था ऐसे में मौका पाकर विक्रांत सीधे उस आदमी के ऊपर कूद पड़ा उसके ऊपर कूदते ही फुर्ती दिखाते हुए विक्रांत ने उस आदमी को नीचे जमीन पर पटक दिया और फिर उसके हाथ को पीछे करके उसकी पीठ पर अपने घुटने को टिका बैठ गया विक्रांत ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था आचाओ भु, भु, वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा इसके साथ ही वो खुद को विक्रांत के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा ओए कोई चलाकी नहीं यही मार दूंगा विक्रांत ने कहा इसके साथ ही उसे थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई आखिर ये आदमी भूत भूत कहकर क्यों चिल्ला रहा है इसे मैं भूत क्यों लग रहा हूँ अपने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए विक्रांत ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और उस आदमी के चेहरे को पलटकर अपनी तरफ किया और फिर उसके चेहरे पर लाइट जलाकर उसे देखने लगा। तो, तो लगाट जब उस लड़के ने विक्रांत का चेहरा देखा कौन कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं पुलिस हूँ तुम तुम यहाँ क्या करने आयो विक्रांत ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए कहा पुलिस उस लड़के ने अब थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा सर मैं मैं तो यहाँ कीड़े पकड़ने के लिए आया था कीड़े कीड़े पकड़ने विक्रांत ने चौंकते हुए कहा पागल है क्या क्या करेगा कीड़ों का अरे सर वो यहाँ पर बिच्छू बहुत है ना तो मैं उन्हें कलेक्ट करके रखता हूँ शौक है तो न लड़के ने जवाब दिया अच्छा तो वो तो तुम भागी को बिच्छू पकड़ने आये हो तो चुपचाप पकड़ो भागने की क्या जरूरत विकनाथ ने सवाल किया मैं तो पकड़ ही रहा था लेकिन आपके चक्कर में मेरे हाथ से निकल गया वो अचानक से आपने आकर डरा दिया लड़के ने जवाब दिया मुझे पता है कि ये फ्लैट डरावना है यहाँ पहले किसी का मर्डर हो चुका है बड़ी मुश्किल से मैं हिम्मत जुटा के यहाँ तक आया था मुझे उम्मीद थी कि यहाँ जरूर मुझे कुछ न कुछ मिलेगा एक बिच्छू मिल भी गया था लेकिन फिर अचानक से उसे भूत है फ्लैट में मैंने एक परछाई देख ली तो डरूंगा नहीं कोई भी हो डर जायेगा अब जाकर उस लड़के ने हल्की सांस लेते हुए कहा मैं तो डर गया था मुझे तो लगा की आज मेरी जान गई सच में भूत आ गया लेकिन फिर जब मैंने आपको देखा कि आप इंसान हो जाकर मेरी जान में जान आई सच में आपने तो डरा ही दिया मुझे ओह, विक्रांत ने फिर उस लड़के को छोड़ दिया देखो तो मैं यहाँ केस की के लिए आया था। और ने जाने कहा जवाब दिया डोंट वरी अब मैं खुद ही यहाँ कभी नहीं आऊँगा गलती से आ गया वैसे भी इतनी डरावनी जगह पर आना ही कौन चाहता है एक मिनट अचानक से उस लड़के ने बीच में ही अपनी बात बदलते हुए कहा यहाँ फिर से कुछ हुआ है क्या आप आप क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं यहाँ पर विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा पहले यहां से बाहर चलो जहां थोड़े इंसान हो वहां बात करते हैं यहाँ खंडहर में बात करेंगे तो सच में भूत आ जाएगा पांच मिनट बाद विक्रांत उस लड़के को लेकर उस पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी अपार्टमेंट वाले एरिया से बाहर आ गया था अब ये दोनों वहां से निकलकर रोड के किनारे एक छोटे से ढाबे के बाहर लगी कुर्सी पर बैठ गए इस ढाबे पर काफी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और ढाबे पर रेडियो पर किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गाने की भी आवाज सुनाई दे रही थी विक्रांत ने उस लड़के को अपने फोन में रोहन नेगी की फोटो दिखाते हुए पूछा तुमने इधर बीच इस आदमी को यहाँ आते जाते देखा है क्या ना, कभी नहीं। मैंने नहीं देखा है लड़के ने जवाब दिया आप इसे ही ढूंढ रहे हो क्या अच्छा आपको लगता है कि ये आदमी यहां छुपा हुआ है मतलब उस अपार्टमेंट वाले एरिया में कहीं छुपा हुआ है शायद विक्रांत ने जवाब दिया नहीं इधर तो नहीं होना चाहिए लड़के ने जवाब दिया वो मेरे दो दोस्त रोजाना इस एरिया में आते जाते रहते हैं तो अगर वहाँ छुपा होता तो मुझे जरूर पता होता ओके मतलब रोहन यहाँ नहीं आया विक्रांत मणि मन सोचने लगा अरे हाँ सर आपको पता है उस लड़के ने विक्रांत को बताना शुरू किया वहाँ पर काफी साल पहले एक लड़की का मर्डर हो गया था तब से उधर कोई जाता नहीं है किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती फटती है सबकी <laughs> तुम्हारी उम्र कितनी विक्रांत ने अचानक से सवाल किया उन्नीस साल क्यों लड़के ने उत्सुकता से जवाब दिया इसके साथ ही उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर इसे जलाने लग गया कुछ नहीं बताओ तुम तुम्हें उस मर्डर के बारे में और क्या पता है सिगरेट उस छीन कर नीचे जमीन पर फेंक दिया अरे सर तब तो में बच्चा था उस लड़के ने फिर दोबारा से विक्रांत के सामने सिगरेट जलाने की हिम्मत नहीं की लेकिन मुझे याद है जब वो मर्डर हुआ था ना तो हमारी पूरी कॉलोनी में भी कोई रात को बाहर नहीं निकलता था हम बच्चों को तो घर में बंद कर दिया गया था शाम होने के बाद किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था सुनने में आया कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो यहाँ की थी भी नहीं रेंट पर फ्लैट लेकर रहती थी यहाँ और पता है सर वो मेरा दोस्त है रोहित रोहित ने जाकर उस लड़की की लाश देख ली थी फिर वो एक महीने तक बिस्तर पर ही मुंहता रहा था <laughs> साला फटू इसके बाद वो लड़का विक्रांत को तरह तरह की बातें बताता रहा लेकिन कोई भी बात वो विक्रांत के काम की नहीं बता रहा था विक्रांत काफी देर तक उसकी बकवास सुनता रहा इस आशा में कि शायद उसे कुछ नया जानने को मिल जाएगा अंत में विक्रांत ने उस लड़के से खुद ही सवाल किया अच्छा ये बताओ यहाँ पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी फ्लैट के पास में कोई रोशनी बार हुआ करता था क्या पहले कुछ पता है उसके बारे में दरअसल विक्रांत इस बात से पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी फ्लैट के बीच की दूरी जानना चाहता था ताकि वो इस बार से टीना के फ्लैट तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंदाजा लगा सके दरअसल विजय के मुताबिक वो मर्डर वाली रात इसी बार में बैठकर शराब पी रहा था ऐसे में विक्रांत अब उसकी बात की सच्चाई पता करना चाहता था रोशनी बार वो तो अभी भी है उधर पेट्रोलियम फ्लैट के सेकंड गेट के पास में ही है उस लड़के ने जवाब दिया वहां खाना सही नहीं मिलता लेकिन लोग पीने के लिए बहुत आते हैं उधर अच्छा अभी तक चल रहा है वो बार विक्रांत मन ही मन खुश हुआ चलो अच्छा है कम से कम दस साल बाद तक ये चल तो रहा है हाँ चलो उस लड़के ने अपनी पैंट में लगी मिट्टी को झाड़ते हुए का चलो मैं ले चलता हूँ आपको वैसे भी मैं फ्री ही हूँ